ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वशाहै ॐ शान्तिः शान्तिः शांति चलिए सभी को साधारण नमस्ते पिछले पाठ में कोई शंका है किसी को किसी प्रकार की शंका नहीं, नहीं है सारी क्या है आगे चलते हैं तो स्वर हो गया भूमिका बता दी स्वर के संबंध में अब जो है व्यंजन का लक्षण कर रहा है व्यंजन का मतलब है अनवग भवती व्यंजनामिति ये महावाष्य का है अष्टाध्याय पहला अध्याय है पाद दो है सूत्र संख्या उन्तीस है आहनिक एक है तो इसमें जो है ये वार्तिक है अन्वग भवती व्यंजना मिति के अनवक भवतीच्छेद करेंगे तो अन्वक अलग है अनवक प्रथमा व्यक्ति एक वचन है अकारांत का और भवती जो है वह धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है व्यंजनम अकारांत नपुम सकिंग प्रथम पुरुष प्रथमा व्यक्ति एक है इति अग्पद है तो अनवक तो अन्वक में अनु उपसर्ग है और अक धातु है तो अनवक मान अन्वक ही मान क धातु है अकीलक्षण अकी गतु अक धातु गति अर्थ में है तो अन्वक का अर्थवा की अनुगछति अन्वक अनवकती थी अन्वक ये करता अर्थ में है अन्वक तो अर्थ हो गया कि अनुमने पश्चात अनुमने पीछे ुमाने बाद अक अकमाने चलने वाला, तो बाद में पीछे में जो चलने वा हैकाञ्जन अर्थात् पीचे पीचे चलने होता है, है। अर्थात् कि चलने वा हैका न व्यञ्जन ये इसका मतलब है इसी बात को महर्षिद्यान जी कहते हैं कि जिनका उच्चारण बिना स्वर के नहीं हो सकता वे व्यंजन कहते हैं इन्होंने फलितार्थ बताया है शब्दार्थ है कि अन्वक पीछे चलने वाला किसी के सहारे से चलने वाला व्यंजन कहलाता है व्यंजन होता है समझ में आ गया जी अब जी आप समझ गए जो है स्वर और अंजन के हो गए कितने हैं 33 लक्षणने है त्यञ्जन ओ तु हैं वर्ग हो गया 25 और पचीस अन्त पी पचीस आन्सर्टि 33 अब आगे जो है हम जो प्रोनाशिएशन करते हैं प्रोनंसिएशन जो करते हैं उच्चारण जो करते हैं तो उच्चारण करने वाले के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए क्या क्या गुण होना चाहिए इसके संबंध में बता रहे हैं कि उच्चारण करने वालों के जो गुण गुण एथ्रीब्यूट ये ये होना चाहिए प्रयास करना चाहिए कि ये सब हम धारण करें यदि हम उच्चारण करते हैं अक्षरों का स्वरों का वाक्यों का इत्यादि तो यहाँ पर जो है वर्ण का प्रसंग है अक्षर का प्रसंग है इसलिए अक्षर लीजिए वाक्य में भी ऐसे ही होना चाहिए बोल रहे की माधुर्य अक्षर व्यक्ति ही पदछेदस्तु सुस्व धैर्य लय समे पाठका गुणा बोल रहे हैं कि षटका पाठका गुण सारी ये छे पाठक के पढ़ने वाले के गुण है वो अच्छे क्या क्या है तो सबसे पहला जो गुण है जिसका नाम है माधुर्य दूसरा जो गुण है जिसको कहते है अक्षर व्यक्ति ही। तीसरा गुण है पदच्छेद है सुस्वर और पांचवा गुण है धैर्य धीरता और छठा गुण है लय समर्थ ये छे गुण है पाठक के ये छह गुण पाठक के अंदर वर्णों के उच्चारण करने वालों के अंदर होना चाहिए जब वर्णों का उच्चारण कर रहे हो जब वाक्य का उच्चारण कर रहे हो तो, तो सबसे पहले माधुर्यम माधुर्यम अकारांत नपुंसक है सभी प्रथमा व्यक्ति एक है पुंसकेंगे अक्षर व्यक्ति इकारांत है और पदछेद अकारांत है सुस्वर अकारांत है धैर्य न पुंसकेंगे अकारांत, अकारांत तो यहाँ पर माधुर्यम का अर्थ हुआ मधुर से भाव इति माधुर्यम मधुरस् भाव इति माधुर बोला किसी का फोन आ रहा किन् तो माधुर्यम का अथुआ मधुरस्य भाव कर्म भाई थी माधुर्यता से, से भावस्तलो यहाँ पर शय प्रत्यय हो गया तो माधुर्यम का अथवा मधुरता तो किसमें मधुरता तो वर्णों के उच्चारण में मधुरता वाक्यों के उच्चारण में मधुरता पहला गुण होना चाहिए दूसरा अक्षर व्यक्ति अक्षर अक्षरा नाम व्यक्ति ही थी अक्षर व्यक्ति उच्चारण करने वाला का दूसरा गुण होना चाहिए अक्षरों की स्पष्टता व्यक्ति कहते हैं स्पष्ट को अक्षर जो है स्पष्ट होना चाहिए अक्षरों का व्यक्ति होना चाहिए अक्षरों का प्रकाश होना चाहिए अर्थात ने का अभिप्राय है कि अक्षरों को मिला मिला करके नहीं बोलना चाहिए भिन्न भिन्न अलग, अलग अलग जो है उसको अक्षरों को बोलना चाहिए इसलिए कि अक्षरों की इस स्पष्टता स्पष्ट अक्षर अक्षर व्यक्ति में ये भी कह सकते अक्षरम अक्षरम चाशो व्यक्ति हालांकि अक्षरम चादह अक्षरम नपुंसक लिंग है व्यक्ति स्त्रीलिंग है तो स्पष्ट अक्षर है तो इस अक्षरों की स्पष्टता ये दूसरा गुण होना चाहिए। आगे है पदच्छेदः ओ तु अक्षरं क स्पष्टता का अक्षरणा चे स्पष्ट अक्षरों के स्पष्ट का होना व्यक्ति में तीन प्रत्यय अक्षरों के अक्षरो क स्पष्टा अक्षरो प्रकाश है जो जितने अशुद्ध से अशुद्ध इते है अङ्ग्रेजी मे कि यदि ओफ़े की पर और कुछ साइलेंट हो जाता है वह उस वर्ण होता है पर उसका उच्चारण नहीं होता ऐसा क्यों नहीं होता क्योंकि व्यक्ति के जब ये वाक्य बना होगा जब ये शब्द होगा जब ये इस तरीके का अक्षर होगा उस समय जैसे साइकोलॉजी है साइकोलॉजी में पी साइलेंट है वर्तमान में पी साइलेंट है परंतु कभी जमाना होगा जिसमें की पी साइलेंट नहीं होगा वह पी छूता होगा उसको जैसे हिंदी में भी संस्कृत में भी होता है की वह उसको छू रहा होता है परंतु वो ध्यान से नहीं देखने से तो लगता है कि वह बोला नहीं गया वह परंतु बोला जाता है अब सा सा करके पौ यदि खा प्यासा व्यक्ति प्यासा प्यासा तो यह हालांकि यहाँ पर पौ तो स्पष्ट दिख रहा है परन्तु कुछ ऐसे हिंदी में भी है संस्कृत में भी आपको दिखेगा लगेगा वह उसको खा गया परंतु खाता नहीं है ध्यान से देखें से ऐसे ही कभी साइकोलॉजी में पी साइलेंट नहीं होगा परंतु व्यक्ति की प्रमाद के कारण लापरवाही के कारण अज्ञानता के कारण जैसा समाज में हुआ उस तरीके से बोलना बोलना हो, प्रारंभ हुआ और पी को खा गया इस तरीके से क्यों इसलिए खा गया कि उसके वर्णों के उच्चारण में व्यक्ति नहीं थी अक्षरों की व्यक्ति नहीं उसके अंदर थी ऐसे ही हिंदी में भी है हिंदी में भी हम खा जाते हैं राम को अनंत अनंत नहीं कहते, अनन्त कहते हैं प्रतीक को प्रतीक कहते हैं वहां पर हम अ खा गए लापरवाही के कारण तो और जिसको हम खा गए अब हिंदी में यदि प्रतीक कहेंगे तो कहेंगे देखो कैसा है प्रतीक प्रतीक अनंत तो अनंत कुलदीप कुलदीप अशुद्ध है प्रतीक शब्द अशुद्ध है कुलदीप प कहिए, हिंदी में कहना तो कुलदीप संस्कृत के आधार पर क्योंकि वो खा गया व्यक्ति हिंदी में तो इसलिए खा गया क्योंकि अक्षर व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया इसलिए दूसरा गुण होना चाहिए अक्षर व्यक्ति तीसरा गुण है पदच्छेद अक्षरों के अलावा फिर पदों का भी जो छेद होना चाहिए अलग अलग जिस पद को हमें अलग अलग करके बोलना है उसको अलग अलग करके बोलना चाहिए पृथक पृथक करके बोलना चाहिए तो इसलिए कहा कि पद अच्छेद और फिर जो है चौथा जो है सुस्वर माने सुंदर स्वर माने ध्वनि सुंदर ध्वनि होना चाहिए ध्वनि की सुंदरता होनी चाहिए वर्णों के उच्चारण में मधुरता माधुर्यम और में अंतर यह है माधुर्यम जो है उच्चारण में जो मधुरता की बात करता है मधुपना की मीठे की बात करता है परंतु सुस्वर में सुंदर ध्वनि की बात करता है कोई जरूरी नहीं है कोई आवश्यक नहीं है कि हमारे वर्णों के उच्चारण में यदि मधुरता हो तो ध्वनि में भी मधुरता आ जाए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कितने व्यक्ति की कि ध्वनि में मधुरता होती है परंतु अक्षरों में मधुरता नहीं होती अक्षरों के उच्चारण में प्रोनाशिएशन प्रन, में जो मधुरता नहीं होती तो इसीलिए सुस्वर सु माने सुंदर स्वर माने ध्वनि सुंदर ध्वनि और आगे है धैर्य धैर्य माने धीरस्य भाव कर्म आयती धैर्य धीरे का होना धीर का अर्थात बोलते समय अपने धैर्य को पैसेंस को नहीं खोना है पैशेंस के साथ बोलना ये जो है पांचवा गुण है वक्ता के होने चाहिए आगे है लय समर्थम च और लय की समर्थता लय समर्थ लय मने उत पर उदानुदात्त स्वर से बोलना है पर नीचे सुनिन् स्वर से बोलना है पर रुकना है इत्यादि जो है ये लय समर्थ है कहां हस्व का उच्चारण करना है कहां दीर्घ का उच्चारण करना है कहां प्लूच का उच्चारण करना है हाँ? कहां पर जीवा किस स्थान के पर प्रयत्न इत्यादि करेगा तो लय समर्थम लय का जो समर्थ है लय के समर्थ का होना जो है ये छे जो है उच्चारण करने वाले के जो वर्णों के उच्चारण करने वाले के या वाक्यों के उच्चारण करने वाले के ये छे गुण होना चाहिए महर्षि आनंद जी इसमें जो भी कहे है जो व्याख्या लिखे हैं, आप समझ जाएंगे कोई विशेष ऐसा नहीं है इसमें एक जो विशेष बात जो कही है कि बोल रहे की ये तो छे तो गुण है ही वो ही चाहिए उच्चारण करने वाले के पन्तु आगे कर तथा सत्य भी वर्णों के करने भाषणी वर्णो गुण है महर्षि इसमें विशेष व्याख्या में मे चो चोड दिये यहां धैर्य लय समर्थम चो। चो जो है के चार अर्थ हैं हमने कभी बताया होगा चार थे। के चार अर्थ है से दो जो चौका है उसमें समास होता है जिसको कहते हैं इतरेतर योग और समाहार योग दो प्रकार के समूह है जिसका नाम एक समूह का नाम है इतरेतर एक का नाम है समाहार समाहरार भी समूह को कहते हैं इतरेतर भी समूह को कहते हैं परंतु वह दोनों इतरे तर में दोनों में भेद क्या है तो समुदाय दो प्रकार का है एक का नाम है उद्भुत अवयव भेद समुदाय दूसरा समुदाय का नाम है अनुद्वुत अवयव भेद समुदाय उद्भुत अवयव भेद समुदाय का मतलब हुआ ऐसा समुदाय जिसमें भेद का उद्भव हो अलग अलग भेद दिखे उसको हैं अवय जैसे अवयवभेद समुदा आपके पास यू काउज आपके पास दश गाय हैं दश गाय उसका ग्रुप है परन्तु दश अलग अलग जगह है दूरी दूरी वे गाय का ग्रुप है पन्तु दश अल्ग अलग, अलग ग्रुप है तो है वह गाय का ग्रुप ग्रुप ऑफ काउज है परंतु उसमें हरेक अवयव अलग अलग दिख रहा है तो ऐसे समुदाय को कहेंगे उद्भूत अवयव भेद समुदाय और एक समुदाय होता है अनुद्वुत जब वह पास पास में गाय हो सटी सटी वह गाय हो एकदम पास पास क्लोज में हो नियर हो तो दूर से जब हम देखेंगे उस समुदाय को तो वह पूरा एक ही दिखता है पूरा एक ही दिखता है तो जिसमें अवयव अलग अलग तरी दिख पाूह मे दिख पा जो री इत्यादि बी बो इण्डिया री हुआ मोदी जीने किया शहजादे जी का का न राली तो इन जो जो जो जो जो किया इनमें लोग लोग पीपल जो आए लोग जो आए वह पूरे ग्रुप रूप में वह जो दिखे उसको कहेंगे अनुद्भुत अवयवीकरी अलग अलग न दिख पा समुदाय कते है अनुद्भुत अवयव अर्थात् सी अवयवो समूह अपा हुआ हो, उस समुदाय को कहेंगे अनुद्भुत अवयव भेद समुदाय और जो समूह अपने अवयवों को नहीं छिपाया हो उसको कहते हैं उद्भुत अवयव भेद समुदाय तो उद्भुत अवयव भेद समुदाय जो है इतरे इतने योग द्वंद जो समास है वह उद्भुत अवयव भेद समुदाय में होता अनंत कुल दीप अनंत कुलदीप अनंत कुल औ जो है द्विवचन यह दोनों को उद्भुत कर दे रहा है अनंत को भी और कुलदीप को भी वैसे ही रस दीर्घ प्लुत ऊ कालोज रस दीर्घ प्लुत अब यहाँ पर एक वचन है तो ये एक वचन जो मानो की रस दीर्घ प्लुत ये ऐसा ग्रुप है जिसमे की अब अलग अलग नहीं दिख रहा है वह एक ही ग्रुप में एक ही दिख रहा है तो द्विवचन और बहुवचन में जो है वह द्विवचन और बहुवचन वाला जो द्वंद होता है वह उद्भुत अवयभेद समुदाय वाला होता है और जो एक वचन होता है वह अनुद्भुत अवयभेद समुदाय वाला होता है तो दो तो अर्थ चौके ये है एक अर्थ है समाहार द्वंद एक का मन एक का नाम है समाहार चौकार्थ एक का नाम है इस अब बच गया दो, दो में एक का नाम है समुच्चय दूसरे का नाम है अनुवाद चय तो समुच्चय का मतलब यह होता है समुच्चय भी एक मने वह और किसी चीज की जो है इकट्ठा करने का चयन करने चयन जो करना होता है चुनना जो होता है सम तो समुच्चय अन्य की जो और की जो अपेक्षा होती है उसको समुच्चय है कहते हैं और अनुवाच्य जो होता है बोल रहे हैं कि हमने कहा कि भिक्षाम अट गाम चनया तो भिक्षाम अट गाम चने में राम श्याम च आगत रामह श्यामह च आग छत यहां पर जो च है वह समुच्चे अर्थ में है और जब कहते हैं भिक्षाम अट गाम तो भिक्षा के लिए जाओ और गाय को लेते आना गाम च आनाया गाँव गाय को लाओ तो यहां पर ब्रह्मचारी जब भिक्षा लेने के लिए गाँव में जाता है तो प्रधानता होती है भिक्षा लाने का न कि गाय लाने का इसका मतलब है कि भिक्षा कले यदि रां गाय मिले तु ले आना जीरि आवश्यक न कि गाय लाना प्रधानता है भ ला वहा च वह अनुवाच्य अर्थ मे है वो है ये नी कि भिक्षा कले जो गायि अवश्य लाओ इस् अपेक्षा न तो वह अनुवाच्य है अनुका पश्चात अनु आचय आएंगे पीछे पीछे, पीछे, -पीछे यदि बाद में गाय मिले तो वो पीछे पीछे साथ में गौ भी ले आना तो चौ के जो चार अर्थ हुए समुच्चय अनुवाच्य इतरेतर और समाहार से दो तो समास में होता हमासो समुच्चे औवाचितमेता है वह वर्त जता अपेक्षा रता है, रखता है। राम श्याम मोहन च राम श्याम और मोहन्याम हाकि राम श्याम मोहन और और कन अब अहं वहि ले लेते हैं। अब इस तरीके में जो होता है अस् तीके मे होता वैदीकेद या श्लोक इत्यादि लय समर्थ माधुर्य मधुरता अक्षर व्यक्ति पदच्छेद सुन्दर धैर्य लय समर्था औरमे और क्या लेंगे? तो इसी पर तु इ भगवान् दयानन्द जीने महर्षि दयानन्द जी कथा सत्य भाषण आदि भी इस सब आ गया आदि में मने सत्य भाषण इत्यादि जो है सत्य बोलना इत्यादि भी वर्णों के उच्चारण करने वाले के गुण हैं. अर्थात सत्य बोलना भी गुण है हमें सत्य बोलना चाहिए मिथ्या नहीं बोलना चाहिए इत्यादि ये उच्चारण करने वाले के गुण हुए इसमें कोई शंका क्या आगे चले तो आचार्य जी इसमें जो चे वो समुच्चय अर्थ में है जी समुच्चय अर्थ में जी ओके। अभी तो सत्य भाषण अर्थ आया ये तो नहीं आएगा हिंदी आप पढ़ रहे होंगे ना देखे हिंदी है ना आप सबके पास महर्षि जो कहे की सत्य भाषण भी वर्णों के उच्चारण करने वालों के गुण हैं, तो ये सत्य भाषण से अर्थ लिए क्यों से अर्थ लिए समझ गया जी आचार्य जी मुल्दीप मेरा छोटा सा है बोलिए ये पदच्छेद के बारे बे जाषण जैसे ये पदग अल्ग पद हैन प्रोनाउन् चे सत्य पता लगा सत्य भाषण भाषणा तु अग्रो संस्कृत की नोलेज नह सारे शब्द मालूमी हैके तु पदच्छेद कुमकिन मिलिलि पदच्छेद क सत्य भाषण आदि तो ये तो समास हो गया ये पदच्छेद नहीं है तो आचार्य जी पच्छेद का एक बार दोबारा बता कि पच्छेद क्या हुआ फिर मतलब हुआ कि जैसे कह रहे हैं की जैसा ह्रस्व दीर्घ लुत उदात अनुदात स्वरित स्वर ये हस्व दीर्घप्रता उदा ये पदों को अलग अलग करके बोल ये पद हुआ हिंदी में अलगरी समझे न पदों को अलग, अलग, अलग करके बोलना जी ये कि एक पद को दूसरे पद मत मिला दीय अब ऐसा कर, में आया? जी ऐसे देख अस्व जीवन मे कार्याहा विरम च जहा स्पष्टता वद मे स्पष्टता न करको आगे, आगे वाले के साथ मिला देते है जी, ओके. समझ गए और संस्कृत में पद का पदच्छेदी सभी पदों का स्पष्ट रूप से उच्चारण होना चाहिए नहीं, नहीं समझे जी, जी, समझ गया। चाहिए। जैसे अंग्रेजी में क्या करते हैं उसको मान ही लिया गया हुआ है अंग्रेजी में संधि क्या होगा जैसे मैं कहूंगा हु इज ही ये पद करके हुआ इ परिच्छेद जली बोलु चलो ई का कण्ट्रेक्शन अच हि ऊ जी उजी मी मे एचा गया इशद्ध है परन्तु क्या है कि अङ्ग्रेजी क चालू है तो उसको शुद्ध मान करके उसी तरीके से किया जाता है समझ गए जी, जी. अब यदि कहेंगे वट इज ही डूइंग तो क्या कहेंगे चलो उधर कंट्रेक्शन कर दिया व्हाट्स अब उधर में ई को एच को खा जाएंगे व्हाट्स ई डूंग व्हाट्स मैंने व्हाट्स ही डूंग व्हाट इज ही डूइंग वो खा जाएगा व्हाट्स ई डूंग मैंने एच को खा गया अशुद्ध अशुद्धि मे म प्रयोगा चला वी शुद्ध मया संस्कृत सशुद्धि भाषा चा हि बोले चा अङ्ग्रे बोले या बोले किं जा में कम् अशुद्ध अशुद्धा नी हिन्दी तु संस्कृत की हि है लिना हिन्दी संस्कृत हिन्दी मे हम जितने भी भाषाएं हैं संस्कृत के अलावा सब अशुद्ध है जितने भी क्यों क्योंकि संस्कृत का मतलब होता है भाषा बोलते है एक शुद्ध भाषा को शुद्ध भाषा का यदि ट्रांसलेशन करेंगे अंग्रेजी में तो क्या कहेंगे शुद्ध भाषा को अंग्रेजी में बोलिए प्योर लैंग्वेज प्योर लैंग्वेज और संस्कृत में इसका अनुवाद कीजिए मैं जैसे आपने प्योर लैंग्वेज का दिया न जी तो इसको संस्कृत में अनुवाद कीजिए शुद्ध भाषा को क्या बोलेंगे दैव देव, भाषा नहीं संस्कृत भाषा शुद्ध भाषा का मतलब संस्कृत भाषा जी मने शुद्ध भाषा का जो है ट्रांसलेशन है संस्कृत भाषा जी ओके तो ये जो है तो जब सृष्टि की आदि में परमात्मा ने जब मनुष्य को जन्म दिया तो भाषा भी तो साथ में दिया ना जी तो वो भाषा जो सा वह संस्कृत भाषा ही थी वह शुद्ध भाषा ही थी क्या हुआ व्यक्ति प्रमाद करते करते करते करते क्या है वह वह मूल को छोड़ दिया और जैसा प्रमाद करते करते मुख में आता गया उसी को पकड़ता गया जी तो वह तो हिंदी इत्यादि भी ऐसे ही है अब जैसे देखिए ना आ, अब यदि मान लीजिए कि ब, बच्चे के साथ हम तुतला करके बोलते है बच्चे के साथ इधल आओ तुम्हारा नाम क्या है इत्यादि यदि हम तुतला करके बोलते हैं तो बच्चा वैसे ही सीख लेता है यदि उसको नहीं बताया जाए कि भाई ये अशुद्ध है वह जिंदगी भर वैसे ही बोलेगा कि नहीं बोलेगा जी जी बिल्कुल उसी को शुद्ध मान करके बोलेगा कि नहीं बोलेगा जी जी और कल्पना की ये की वह उसी अशुद्ध का वर्चस्व हो गया समाज में तो उसी को शुद्ध मानने लग जाएगा तुम्हारा नाम नहीं शुद्ध होगा तुम्हारा नाम क्या वही शुद्ध हो जाएगा तो ये सब जितने भी भाषाएं हैं चाहे वह हिंदी भाषा हो चाहे वह मलयालम भाषा हो चाहे महाराष्ट्रीय भाषा हो चाहे वह तेलुगु भाषा हो चाहे वह जो अंग्रेजी भाषा हो कोई भी भाषा है यह सब अशुद्ध भाषा है इस अशुद्ध भाषा में देखा जाता है कि कौन कितना संस्कृत के नजदीक है जैसे तेलुगु भाषा संस्कृत के अत्यंत नजदीक है मलयालम भाषा संस्कृत के अत्यंत नजदीक है हिंदी भाषा संस्कृत के अत्यंत नजदीक है मैथिली भाषा संस्कृत का अत्यंत नजदीक है कुछ ऐसी भाषा है जो संस्कृत से बिगड़ा हुआ और अधिक दूर है अंग्रेजी इत्यादि भाषा जो कहने का अभिप्राय है कि पदच्छेद लय समर्थम पर जो बात ये जो चली थी तो लय समर्थम वास्तव में शुद्ध तो उच्चारण जो है शुद्ध भाषा संस्कृत भाषा ही है और जितने भी ये सब क्या है अशुद्ध भाषा जिसको हम प्रयोग करते हैं जी इसमें कोई शंका आचार्य जी ये शंका यही है कि आपने जो कहा ये सब तरफ तो मान्य है अगर आप ये ले लेंगे संस्कृत भाषा जो है वो शुद्ध और बाकी अगर उसे कम्पेयर करेंगे तो अशुद्ध हो गयी है लेकिन अदर एक है कि अदरवाइजेटेबल् आप संस्कृत भाषा क्यो मार्हे शुद्धो क्यू कम्प किं भाषा उपेयर्जस्कृत आचार्य जी मे नेस्पेक्ट् न संस्कृत प्रति पूरीस्पेक्टे बहुल्स एकेट बेसक्स आधार का ले हे किं अशुद्ध कहे हा बेसक्लि अहो सुन्दर अब इसका यह है इस पर कुलदीप जी देखिए यह है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी चीज का एक करता है उसका कोई ना कोई पैमाना होता है उस पैमाना से ही किसी चीज को मापता है यदि कोई वन एल है इसको कह दिए वन एल बी एक पाउंड कह दिए उसको दो पाउंड यदि आपने जो ये चार पाउंड है पांच पाउंड है तो उसका कोई न कोई पैमाना है उसी उसी से तो मापते है ना कि यह पांच पाउंड है, तो बिल्कुर, पाउंड बिल्कुर। है। तो इसमें यह है कि जब सृष्टि बनी सृष्टि जब बनी और सृष्टि बनने के पश्चात मनुष्य की जब उत्पत्ति हुई मनुष्य का जब जन्म हुआ तो मनुष्य तो जन्म लिया तो उसके साथ तो कोई न कोई भाषा थी ही की नहीं थी नगी बुद्धि मया के बुद्धि आचार्य जी है तो एक एक तो बुद्ध है बोलिएि मर्न हे शास्त्रो शास्त्र ये कहते मनुष्य पदास मेन आया बुद्धि है दूसी बुद्धि ये कहती है धीरे धीरे डेवप हती है लोग आयेो मे नीड आई धीरे धीरे बुद्धिया बहु सुन्दरी जो विद्यार्थी जो है, प्रतीक जी ये बहुत अच्छी तरीके से आपको जवाब दे सकते हैं इसका उनसे बाद में कीजिएगा अभी मैं भी थोड़ा बता देता हूं। आप, आप कि दो तरिके क बुद्धि बुद्धि ऐसि है कि बोलने केनुव दि गया और दूसरी ये ये है कि भाई भा हुआ अचानक भाषा वो आईल हुआ धीरे धीरे डेवल हुआ <laughs> दूसी बुद्धि है अच्छा जी अच्छा बताय मनुष्य जन्म लिया मनुष्यो स्वाभा बुद्धि और कहणा बुद्धिखेकाप हुआका वु य चा वद कारबिन का सिद्धान्त तो ये तो विकास हुआ मैं आपसे कहना चाह हा तु वु तु मे कहच हार्बिन क सिद्धान्त वैज्ञान अभि बुद्धि ता जन्म बालक है वैज्ञान और आ पढा भी यदि जन्मजात बालक है जन्म हुआ बालक है उस बालक को आप एकांत में रखते हैं ए रते है संवाद नहीसे को संवाद नहते है बोजनछाजन का ध्यान रखा जाता है बताइए क्या उसके पास जो बुद्धि हैस बुद्धि क्या वा बोलने लग जा क्याुद्धि बुद्धिका वसेगा कि उसको जब जब तक तक कोई दूसरा सिखाने नहीं होगा, जब तक समाज के साथ वह नहीं जुडेगा तो क्या हुआ हो सकता है? है? उसका विकास हो नहीं सकता नहीं नहीं होगा. नहीं होगा।, नहीं होगा ना? तो अब, अब इस पर चले कि जैसे एक बालक को अब सब बालक परना पर बालको जन्म लि गया उस जन्मे हुए बालक को सब कुछ केवल जीवन जीने के लिए उसको दिया गया परंतु उससे और कोई अन्य व्यवहार नहीं किया गया नहीं। तो वह नहीं सीख पाएगा उसका स्वाभाविक बुद्धि होने पर भी वह नहीं सीख पाएगा वह नहीं बोल पाएगा और एक आप फिल्म देखे भी होंगे टारजन फिल्म कभी देखे जी, जी आचार्य हाँ तो टारजन फिल्म क्या दिखाया है यही दिखाया कि वह जो है चला जाता है वह जंगल में चला जाता है वह पशु की तरह ही बोलता है वह जो है वैसे ही चलता है क्यों क्योंकि वह मनुष्य समाज से उसका बाइकट हो मनुष्य समाज से अलग हो गया था वह तो अब यदि सृष्टि के आदि में चले कि कोई नहीं बोलना जानता है उसका स्वाभाविक बुद्धि है कोई बोलना नहीं जानता जब कोई बोलना नहीं जानता तो फिर वह कैसे उस एक दूसरे को फिर उसका विकास कैसे होगा बोलने में? उसका विकास कैसे हो सकता है? उसमें से यदि कोई एक व्यक्ति हो बोलने वाला, तब तो फिर विकास हो सकता वा तैः यदि नहीं है, है बताकाश के सकता स्वाभा बुद्धि हते हे भ ने के लिए कोई ना कोई अवश्य अलग चाहिए यह सिद्ध होता है कि सृष्टि के आदि में जब भी मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो वह भाषा के साथ ही उत्पत्ति हुई ये नहीं कि वह विकास दर पर दर दर्प करते गया, दर पर दर करते गया ये जो है क्योंकि डार्बिन ने जो भी कहा है तो अनुमान पर कहा है वह जिस तरीके की बात कर रहा है और डार्विन का सिद्धांत खंडित हो गया कैनिक न नहीं यही यही कहती है सृष्टि आ की न की जन्म लिया तु वे हि लिया चा व्यक्ति भाषा कि स्वीकारना पडेगा कि जिने भाषा का ज्ञान मनुष्य जन्म लिया भाषा क ज्ञान कनुष्य बुद्धि वा स्वाभा बुद्धि व नी साषा का दे वा अलग अलग है वी परमात्मा है परमात्मा हद मे भाषा का ज्ञान विशेष वेद का ज्ञान चार ऋषियो हृदय मे दि इस प्रकार की वह तभी जो है इस तरीके से हुआ तो वही जो है परमात्मा के द्वारा जो निशृत भाषा है परमात्मा के द्वारा जो बताया मन परमात्मा के द्वारा दी, दी हुई जो भाषा है उस भाषा का नाम ही संस्कृत भाषा है देखो संस्कृत के अलावा अन्य जितनी भी भाषाएं हैं जितनी भी भाषा है देख लो उसका उस समुदाय संप्रदा देश जडा आधार नाम है यदि भाषा बोलते है हिन्दी भाषा बोलते है हिन्दी सि पता चलता हिन्दुस्तान की भाषा mm -hmm. यदि स्पेनिश भाषा बोलते ह स्पेनिशी कते स्पेनिश लेज कते पता यह स्पेन् की भाषा है यदि हम अंग्रेजी कहते हैं इंग्लिश भाषा कहते हैं तो पता ही चलता है कि यह अंग्रेजों की भाषा है इंग्लिश मैन की भाषा है यदि हम तेलुगु भाषा कहते हैं तो यह तेलंगाना की भाषा है मलयालम कहने का अभिप्राय है यदि किसी भी मैथिली भाषा कहते हैं तो मिथिला की भाषा है अन्य संस्कृत के अलावा जितने भी भाषा है उसका वह देश विशेष उसका नाम जुड़ा हुआ है परंतु संस्कृत भाषा ही एक ऐसी भाषा है कि जो किसी देश विशेष से नहीं जुड़ा हुआ है कि यह इंडिया की भाषा है या यह अमेरिका की भाषा है या यह किसी की भाषा है संस्कृत भाषा में संस्कृत का मतलब ही है प्योर मैंने अभी बताया था कि शुद्ध भाषा को जैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करेंगे कि प्योर लैंग्वेज तो ऐसे ही मैं वो बताया कि हिंदी में यदि शुद्ध भाषा कहते हैं तो शुद्ध भाषा का ट्रांसलेशन क्या करेंगे तो उसका ट्रांसलेशन ही होगा संस्कृत में संस्कृत भाषा इसलिए संस्कृत भाषा ही शुद्ध भाषा है अन्य जितने भी भाषाएं हैं वह अशुद्ध भाषा है जी और इस पर कुछ कहना है नहीं आचार्य जी आ, आप जो कह रहे हैं और दिमाग में बैठ रहा आचार्य जी आ, तो इस पर और विचार कीजिएगा देखिए ने हमें बुद्धि दी जी जी हे बुद्धि जो जि बाचीत डिस्के है आगा वे है ईश्वर मे ऐसे हि धर्में उ भगवान् सो ह बुद्धि बुद्धि के दा हि निर्णयते है यदि धन वैभव बहुत कुछ हो और बुद्धि यदि खराब हो जाए तो धन वैभव तुरंत में समाप्त कर देते हैं व्यक्ति के विचार से ही बुद्धि कहते हैं विचार को तर्क को विद्या को ज्ञान को ज्ञान से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है तो इसीलिए यह जो बात चली थी कि संस्कृत भाषा ही शुद्ध भाषा है और दूसरी अशुद्ध भाषा है इस पर और गहराई से विचार कीजिएगा यही सच्चाई है यह किसी देश विशेष की भाषा नहीं है इसको अंग्रेजी पढ़ने वाले को भी उसी तरीके से परिश्रम करना पड़ेगा उसी क्रम से शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष इत्यादि पढ़ना पड़ेगा जैसे कि एक हिंदी भाषा भाषी को पढ़ना पड़ेगा जैसे, जैसे कि एक मलयालम भाषाभाषी को पढ़ना पड़ेगा जैसे कि एक तेलुगु भाषा भाषी को पढ़ना पड़ेगा इसमें कोई पार्सलिटी है ही नहीं इसमें कोई पक्षपात है ही नहीं कि हम हिंदी वाले हैं तो हिंदी वाले हैं इसलिए संस्कृत पढ़ने के लिए कोई अलग ही मैंने कोई कोई दूसरी तरीका हो जाएगी और जो है अंग्रेजी वाले इसके लिए कोई दूसरी तरीका हो जाएगी सबको वही तरीका अपनाना पड़ेगा जी समझ में आया जी आचार्य जी चलिए जी और किसी को कोई शंका आचार्य जी हाँ तो चलिए अब जो है आगे हैं उच्चारण करने वाले के दोष उच्चारण करने वाले का गुण था वो परंतु उच्चारण करने वाले का क्या क्या दोष है स्वरों के उच्चारण में दोष क्या है यह स्वरों को लेकर के चलते हैं यह उपलक्षण है क्योंकि स्वर इसलिए कहा जा रहा है कि स्वयं राजंत स्वरा जो स्वयं प्रकाशमान हो उसका नाम स्वर है तो वर्त व्यवहार में भी यही होता है व्यवहार में यही देखते हैं कि जिसका वर्चस्व होता है उसी का व्यक्ति नाम लेता है अभी जैसे मोदी जी का वर्चस्व है मोदी जी के अंदर जो अपनी गुणवत्ता है जो गुण है जो कुछ भी है उसके आधार पर तो सब कहते हैं मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा कोई है ही नहीं परंतु जिसकी वर्चस्व मान जो वर्चस्व जिसका वर्चस्व होता है उसी के आधार पर व्यक्ति लोग कहने लग जाता है तो ऐसे ही यहां पर स्वर का वर्चस्व है स्वयं राजंते स्वयं प्रकाश माने वो स्वयं राजा है स्वर दूसरा तो उस पर डिपेंड है इसलिए कर रहे हैं कि स्वरों के उच्चारण में दोष परंतु किसी के भी उच्चारण स्वर की सहायता के बिना तो व्यंजन का उच्चारण हो ही नहीं सकता इसलिए कर रहे स्वरों के उच्चारण में दोष ऐसी बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं ये भी महावाष का श्लोक है ग्रस्तम निरस्तम अविलंबितम निर मंबूकृतम ध्वात मथो विकम्पितम संष्ट विकर्ण मेता स्वरदोष भावना ग्रस्तम निरस्त मविल्बितम निरहत मंबूकृतम ध्त मथो विकित मेणीकृत मर्धक द्रुतम विकीर्ण मेता स्वर दोष भावना तो ये इतने दोष हैं उच्चारण करने वाले के ये दोष हैं तो क्या क्या दोष हैं? तो सबसे पहले बताया ग्रस्तम ग्रस्त माने ग्रस्त, ग्रसित करना पकड़ना ये ग्रास जैसे ग्रास का जैसे ग्रास एक ग्रास दो ग्रास तीन ग्रास तो मुख में जो ग्रास लेना मतलब खाना इसीलिए घास का नाम भी ग्रास पड़ गया अंग्रेजी में ग्रास माने घास क्यों पड़ गया वो ग्रास शब्द संस्कृत का है ग्रस्तम ग्रस जो है ग्रस, ग्रस से जो है घत्यय कीजिए ग्रास बन जाएगा और ग्रस ग्रहण करने में होता है ग्रहण करने अर्थ में होता है पकड़ने अर्थ में होता है इसीलिए ग्रस्तम का अर्थ है कि किसी भी चीज को पकड़ करके पकडके पकडमे जैसेख मे मुख में मे पकडा हुआ कपडा इत्यादि हा हा बोतारिके जो व्यक्ति बोलता है है जै मे कि वस्तु रख कर पकर सम्यक् जा बोलता है हैर समय जैसा उच्चारणोता है उस तरीके से कोई व्यक्ति बिना पकड़े भी यदि ऐसा है करता है, तो यह पकडे भ उच्चारणोष मूसी सि बोते समय मुख में कुछ नहीं बोलना चे पके चि सिखे समाजिके ये सिखे कि हि भी, भी कुछ बोले तु मुख मे कुर्व भोजन रख करके या कुछ चीज करके ना बोले उन सब से हटा करके फिर बोले शुद्ध। तो दूसरा है निरस्तम। तो निरस्थ का मतलब क्या हुआ निरस्थ करना हटा देन जै कि चिको मुख मे पकडते हैक देते है जैकते है मुखे वैसे ही फेक फेक करके बोलना ये भी दोष है ऐसा भी हमने देखा हुआ है ग्रस्तम तो व्यक्ति हर व्यक्ति प्राय व्यक्ति जो है ए, बोलने लग जाता है कुछ है और मुख में पकड़ा हुआ है इधर पकड़ा भी है उधर बोल भी रहे तो ये ग्रस्तम है दूसरा है निरस्तम जो हो गया जैसे मुख में रखा और फिर फेंक दिया इस तरीके से फेक फेक करके बोलना ये दूसरा दोष तीसरा दोष है अवम्ब हैं देर से और हैं जल्दी अवलम्ब कते हमें देर से बोलना चे जो हे एक चाव बनाते है राक्ड के है कुक्के है गीला बन जाता है, और एक जो है गीला नीता वो अलग अलग दिखता इतना रहता है इतना हे अल खाने में भी अच्छा लगता है तो ऐसे ही जिसको हमें अलग अलग करके करना चाहिए कर कर देते कर देते अविलंबितम हैं अन्य के वर्णो मिलाते है होता है यहत धक्का देने को कोई किसी को कुछ करता है धक्का धक्का देता है, धक्का गिर जाता है तो ध अचानक गो ऐ धी बोलना चे वा बोलना हुआ था निरस्तम निर धक्का धा देह इ बोलनाोष है आगे है अम्बु कृते जल को जैसे जो जल मे लेकर बोला जाता है उसी तरीके से बोलना वो, वो, वो ऐसे करके जैसे लिया और बोला उस तरीके से दोष है पस्तूरा निरस्तम तीसरा अवलम्बितम चो निरतम पञ्चवा अम्बुक्रतम और है ध्वातम ध्वातम कहते है कि यदि लोहार इत्यादि को यदि आप देखे होंगे जो रुई धोने वाला होता है उसको आप देखे होंगे तो ध्वातम का दो अर्थ है एक तो हुआ कि लोहार का जो भाथी होता है जो धोकनी होता है वो जैसे ऊपर नीचे करते हैं तो अग्नि निकलती है तो वह जैसे ऊपर नीचे किया पुरी नहीं होती स्पष्ट बह वायु तो वैसा जो होता है है तरीके से है करना और और जैसे एक धा अर्थ धूना तुले ध्वातम धूना टन टन टन उष्ण यदि उच्चारणताोषा दोष न अथ मन और विकंपितम कपा करके मुख को बोलना यह भी दोष है कंपन करके नहीं बोलना चाहिए आ आगे संदष्टम दात से कुछ काटते हुए बोलते हैं वो भी नहीं बोलना चाहिए जैसे दांत से काटते समय काट रहे हैं बोल रहे हैं काट रहे हैं तो जैसे काटते हुए बोलते हैं उस तरीके से नहीं बोलना चाहिए बोलते है एक्रहते हैी का अर्थ हरिणो डियर कते है अकृ जैसे है जैर कुद करकता है कुदक कुद करकना चे जा उदात् इत्यादि है जि लय समर् बोले परन्तु ये है कि कुदक कुदकर जैस उल उछरकीचे अध्वी यदिवर आ उच्छल उछर बोलोरि बोलना करके जैसे कोई बोल रहा हो, इस तरीके से बोलना चे अर्धकम् और आधे बोलना समय में पूरे सम्यक् द्रुतम बहु जली बोलेन द्रुत कते शीघ्रता जली से बोलने को, और विक्रणम, विक्रणम जैसे कोई विर्णम विर्णम जा वै बिखेरी बिखेर उच्चारणे सो हैता स्वरदोष भावना यह जो है स्वर के दोष को करने वाले हैं एता यस्थम अवलम्बितम निर्हतम अम्बुकृत धातम् और विकम्पत दष्टम एक अर्धकम, दुतम् विकीर्णम् ये सभी स्वर के को भावना मने स्व उत्पन्न मन ये सब ऐसे करके बोलेंगे तो स्वर के को पैदा करेगा तो बोलेङ्गे बचना चे ये सणे के दोष है अ व्यंजन अतोअ्य व्यंजन दोषा इससे अन्य व्यंजन का दोष है क्या क्या शश, शश भूत पला शा, पला शा भूत को मंच मूत बोल रहे महावाज का है इससे अन्य व्यंजन के दोष व्यंजन के क्या दोष है व्यक्ति श श में अंतर नहीं करता एक है एक है श, श एक दोनों में अंतर है श, श लेट्रि अर्थ विस्ता अर्थोश है तु अलग अलग अर्थ हो जाएगा। ऐसा नीना चे उदाह पलाश पलाश इति पलाश पलाश न जा मञ्च क चौको जौ कादे कहते इमा भूत तु ऐसे ऐसे दोष आने लग गए थे इ आ है बिहार इत्यादि यज्ञा और गया ओ भ ग्रन्थ मे आ प्रकरण आय है वै स्थानविदम कर्णविदं प्रयत्न एो विधानिलह स्थान पीडियती वृत्ति प्रक्रम एशोथ ना तला रहे की इधम स्थानम अस्थि एक प्रकरण हुआ हो गया प्रयत्न ऐसा प्रयत्न द्विधा एस दिविधा प्रयत्न द्विधा प्रयत्न अस्थि दो प्रकार के प्रयत्न है तो एक आप भंतरो प्रकरण हो गया स्थान दूसरा प्रकरण हो गया करण तीसरा प्रकरण हो गया आप ध्यानतर प्रयत्न चौथा हो गया बाह्य प्रयत्न और पांचवा है अनिल स्थानी रहती वायु स्थान को कैसे धक्का देता है ताड़ित करता है पीड़ा देता है धक्का पहुंचाता है आघात पहुंचाता है उसके लिए पांचवा प्रकरण है वायु स्थान को पीड़ित करता है और छठा है वृत्ति कार मान मतलब हुआ कि वर्णों के जो भेद है वृत्ति करने वाला वृत्तिमाने विचारं योगश्च वृत्ति निरोध प्रकार वृत्ति है विचार वृत्तिमाने वर्णो अलग अलग भेद है वृत्तिमाने य भेद अर्थ हो अलग अलग वर्णो भेद कर् वा प्रकरण अह ब्यालिस भेद इत्यादि वृत्तिकारकरण शाय सा छागया स्थान पहला करम दूसरा अभ्यांतर प्र, प्रयत्न तीसरा बाय प्रयत्न चौथा अनिला स्थानी थी पांचवा वृत्ति कार छठा और प्रक्रमा अब वर्णों का क्या क्रम होना चाहिए पहले स्वर इसके बाद फिर व्यंजन फिर इसके बाद अयोग बाह ये जो वर्णों का क्रम है यह वर्णों का क्या क्रम होना चाहिए पहले व्यंजन हो या पहले स्वर हो या पहले अयोग बाह हो इत्यादि के संबंध में जिस अध्याय में है उसको कहते हैं प्रक्रम सातवा एस प्रकर अथ और नाभितला और जो वर्ण का जो उच्चारण होता है वह कहां से होता है नाभी तल से होता है वह नाभितल प्रकरण से मैंने नाभितल प्रकरण वह आठवा जो हो गया नाभितल प्रकरण हो गया तो आ, उस नाभी तल प्रकरण में ही जो है आगे जो हम वो क्योंकि अब जो है आपको जो पढ़ाया जाएगा लघु पाठ और वृद्ध पाठ अभी तक तो ये भूमिका थी वृद्ध पाठ भी पढ़ाएंगे लघु पाठ भी पढ़ाएंगे तो ये आठ प्रकरण है अब समय हो गया है अब जो है देखिए भूमिका हो गया मेरी इच्छा यही है कि आप इसका आप टेस्ट दे दे तो अच्छी बात हो जाएगी आप लोग टेस्ट देने के लिए तैयार हैं जी अच्छा हाँ जी हाँ जी कौन नहीं चाहता है टेस्ट देना चारो चाहते हैं कि हम टेस्ट दें आचार्य जी लेकिन नही आप टेस्ट में क्या पूछने वाले आचार्य जी सब कुछ भी हम पूछेंगे परंतु वही जो कि आप पढ़ जो आ, आप यदि हिंदी से भी अच्छी तरीके से तैयारी कर लेते हैं ना जी तो हम आपको हिंदी में क्वेश्चन देंगे जी हिंदी में प्रश्न देंगे तो वो जो है तो ब, आप ब, टेस्ट देंगे आप प्रयत्न करेंगे प्रयास करेंगे तो इससे आपको ही लाभ होना है जी जी।, जी जी और मेरी संतुष्टि हो जाएगी कि भाई हमने जो है परिश्रम किया अच्छा किया जी। आप लोगों को पाने में तो आप लोग तैयारी कीजिए कब देना चाहते है टेस्ट आ, कभी भी आ, की और ये वर्णोच्चारणी भूमका पाठ पढाया टेस्टार्याठ अभिया भूमका लू भूम पी वष्टय को भूमिकावोच्चारण शिक्षा आ प्रकरणच्चारण शिक्षा की उसके बाद अव... अध्याय शुरू शु पध्याय दूसराध्याय तीसराध्याय प्रकरणी या बता शब्द के है हम पूछ सकते हैं आपसे कि शब्द किं पूछ सकते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के हैं, है बहि सूचेगे य जी की जो आपने था ना पहले दो वो वो भी है वो, वो है। वो है, है। है, कब, हैं कब देना हैं कि सिफ चाहते ठीक अभी नहीं जिज्ञा पढ पारो इन् अभि इन्ड न अपि हि केस्ट्रतीक दी हे हा तु पढा नी होगि का तो ठीक है अगले हाँ, अगले हाँ दे देते हाँ मतलब यह कीजिए इसमें है कि थोड़ा ये तो ज्यादा थोड़े है जी बहुत ही कम है तो इसीलिए ये आप इसका टेस्ट जो है अगले रविवार को दे दीजिए अगले रविवार को ठीक है जी अभी जो रविवार आने वाला है ना जी हाँ इस रविवार को तीन दिन बाद अच्छा नहीं दे सकते बुधवार रखते है ना हाँ तो हाँ ऐसा कर लीजिए तो अगले बुधवार को ले लीजिये तो फिर जो है रविवार को आपको मौका मिल जाएगा पढ़ने का आपको यदि पूछना हो यदि इसमें कोई शंका हो तो फिर फोन कीजिएगा नहीं तो आप तैयारी कीजिएगा ठीक तो इस रविवार को हम पढ़ाएंगे नहीं जी वैसे ही यदि आप मैंने एक बार यदि जुड़ना चाहेंगे तो आप इमेल से सबको भेज दीजिएगा जुड़ने के लिए आपको यदि कोई शंका हो जी इसके आप लोगों को जी। so, और जी आप आप टेस्ट लेंगे कैसे लेकिन? वो हम आपको देंगे ना आप चिंता क्वच्चे करते क्योते <laughs> और ये, ये वही मेरा था जी उसका पेपर आप, आप और हम सब आएंगे सम उत्तरगे लिखना पूर्व लिखा का लिखा हाँ जी जी जी समझ गया एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है की आप जो कुछ भी है आप स्कैन करके हमें आप इमेल पे भेज सकते है आप जो है स्कैन करके हमारे पास भी में भेज दीजिए क्योंकि हमारे जो प्रतीक जी है जो विद्यार्थी उनको जो है यह ऐसे ही करते हैं वो घर से पढ़ते है और जब परीक्षा लेता हूँ संस्कृत का परीक्षा लिया तो वो भेज दिए और फिर जो है वो भी सामने मैने स्कैन करके भेजे थे वो भी एक कर रहे थे हम भी यहां पर देख रहे थे कि कहा गलती है कहा सही है ठीक है था था था। गया? जी समझ जी, गया जी। राज नहीं, नहीं जी है। आ, तो आप, आप समर्थ है की नहीं देने में पता नहीं आचार्य जी मेरे पास टाइम शायद हो ना हो मेरा आजकल कंप्यूटर का काम बहुत चल रहा है आप इसका घर पे भी काम करना पड़ता है कभी कभी आकर नहीं परंतु कोशिश कीजिए आप कोशिश करेंगे लेकिन समय बहुत कम मिलता है आ, कोई बात नहीं कोशिश कीजिएगा चलिए मंत्र पाठ करता हूं ओम पूर्ण मदच्यते पूर्णस्दाय वशिष्य ओम शांति शांति शांति जी नमस्ते नमस्ते, आ, नमस्ते।, नमस्ते।, नमस्ते चारे चारे। नमस्ते नोआ